नमस्कार मैं अभी मुंबई के गुह स्थित इस मंदिर में बैठा हूं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं इसकोन के संस्थापक महाराज श्रीलाल प्रभुपाद जी के काफी करीबी रहे दो महाराज एक मेरा नाम भक्ति विकास स्वामी है शिल प्रभुपाद हमारे गुरुदेव थे और इस्कौन के संस्थापक आचार्य और दूसरे हमारे महाराज महामुनि प्रभु दे अमेरिका के हैं और मैं इंग्लैंड के हूँ और वास्तव में हम सब आत्मा भगवान श्री कृष्ण के दास है हम दो भाई हैं कृष्ण की सेवा में ओके okay. और आप भी हमारे भाई हैं हम सब भगवान के संतान हैं इस कौन जो एक मूवमेंट है जो भगवान कृष्ण के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता लाने का एक प्रयास है, है? इसकॉन जो एक मूवमेंट है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के द्वारा लोगों में एक जागरूकता लाने की लोगों में एक आस्था के संचार करने का जो एक प्रयास है इसका कितना महत्व है लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो इसकॉन का उद्देश्य सूक्ष्म है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए थोड़ा गंभीर से समझना चाहिए कि गीता के अनुसार हम समझते हैं कि हम सभी आत्मा हैं आप आत्मा हैं मैं आत्मा हूं और सभी वृक्ष वनस्पति पक्षी पशु सब प्राणी में आत्मा है और परम आत्मा है भगवान इनका नाम है कृष्ण हमारे सबके सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ वे प्रभु है हम दास और इनकी सेवा करना प्रेममयी सेवा करना का नाम है भक्ति लेकिन चूंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि वही प्रभु है और हमदास है इसलिए हम चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं इस भौतिक संसार में और इस प्रकार जन्म मृत्यु इत्यादि दुख अनुभव करते हैं तो इसलिए ये भक्ति प्रचार सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है पूर्ण महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ज्ञान का अभाव से हम जन्म जन्मंतर में हम असीम दुख और कष्ट मिलते हैं। तो है तो कितना महत्व पढ़ने हैं इसका माप करने संभव नहीं है इस सबके लिए पूरी आवश्यकता है इस भक्ति और ज्ञान जो भगव गीता में है लेकिन ज्यादा लोग तो नहीं समझते समझने की इच्छा भी नहीं है यही माया है माया का प्रभाव से हम सोचते हैं कि आगा ज्यादा फाइस मिलूंगा सुखी हूंगा अभी मेरा बजाज है आगे मारुति खरीद सकता हूँ मैं सुखी हूंगा ये मारुति मिलते मैं फॉरन का लूंगा तो आई सही भौतिक के चाय असंख्य है और कभी भी पूर्ण नहीं।, नहीं होते हैं। ये जो पूरा स्कॉन के मूवमेंट है जो भक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का एक चल रहा है इसके संस्थापक थे महाराज श्रीलाल प्रभु प्रभु श्रील प्रभु उनसे आप पहली बार कब मिले सेवेंटी फाइव उन्नीस साल में इंग्लैंड में तो साधु दर्शन केवल अंकों से नहीं होते हैं यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण आप खुद प्रयास कीजिए यह बात समझना आप के लिए महत्वपूर्ण है कि साधु खाली अंखों से साधु का दर्शन नहीं मिलते कानों में से जो साधु जो बोलते हैं उसको सुनना चाहिए देखने से हम क्या समझ सकते इनकी वाणी कानों में से समझना चाहिए और वास्तव साधु क्या बोलते हैं? शास्त्र के अनुसार कुछ काल्पनिक बात कभी भी नहीं बोलते जो शास्त्र में है बोलते है तो साधु का मतलब जो गीता भागवत और यही सब शास्त्र इनके इनके गुरु से सुन लिया है और दूसरों को बताते जिससे दूसरों का उधार हो सकते आपने महाराज में वो कौन से ऐसे डिवाइन देखी जिन्होंने एंशियंट फिलोसफी को हाँ। आज के मॉडर्न एरा में उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा और इतने बड़े लेवल पर लोगों को अपने साथ आत्मसात कर लिया नहीं लेकिन आप विचार कैसे कि त्रिकाव है नहीं भूत काव भविष्य वर्तमान का आत्मसनातन है तो आधुनिक जमाने में ये सब भौतिक विकास हो रहा है लेकिन आत्मा की स्थिति एक ही है आत्मसनातन है आत्मा अभिकारी है ये भौतिक विकास है ये सब भौतिक प्रकृति का विकास ये सब विकास जो हो जो हो रहा है उसका विनाश हो जाएगा एक दिन ये सब महान महानागरी मुंबई इतने बड़े बड़े बिल्डिंग काल का प्रभाव से करीब सौ साल के बाद दो साल के बाद हजार साल के बाद सब नष्ट हो जाएगा तो ये काल काल का चक्र मंच लेकिन आत्मा सनातन है इससे ये ये आत्मज्ञान जिसका सार अंश है कृष्ण की भक्ति इस तो सभी युग में सभी आत्मा के लिए पूरा महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान तो ऐसा नहीं है कि आज आधुनिक जमाने में सब अलाक हो गया है सब बदल हो गया है ऐसा नहीं है कि आत्म ज्ञान का जरूरत नहीं है खस इस जमाने में जिसमें तनाव ज्यादा है जिसमें मानसिक क्लेश ज्यादा होते कस इस जमाने में इस भगवत गीता भक्ति ज्ञान का प्रचार करना चाहिए तो आप आए थे और इंटरव्यू लेने अकेले है लेकिन आपका खुद के जीवन में आप सोचे आपका जीवन आप कौन से थे जा रहे हैं आपका जीवन का क्या उद्देश्य है आप अभी जवान है कुछ दिन के बाद आप जैसे मुझ जैसे तो थोड़ा वृद्ध हो जाएंगे और उसके बाद क्या होता है हम सब सुमशान जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा जीवन यात्रा के बाद इस जीवन यात्रा के बाद तो दूसरी यात्रा होती है तो ये सब संघसा यात्रा बंद करना चाहिए और भगवान के धाम जाना चाहिए वो संभव है भक्ति के द्वारा जो एक ज्योग्राफिकल बैरियर है भौगोलिक बैरियर भारतीय और विदेशियों के नहीं नहीं, नहीं, नहीं आत्मज्ञान में यह ऐसा नहीं है तो प्रभु श्रीलाल श्रीलाल प्रभु सांस्कृतिक सांस्कृतिक भेद है वो भी सांस्कृतिक या जगह हाँ, जो भी एक, एक डिफरेंस क्योंकि इसे एक पार, हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद का पूरा साक्षक था की कोई स्वदेशी परदर्शी नहीं है सब भगवान के अंश है इसलिए प्रभुपद विदेश में भी अमेरिका में भी जिसमें उस समय भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं था तो वहां पर भी शील प्रभुपद कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते थे क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि तो ये लोग अमेरिकी हैं और इनके कारणफॉ के अनुसार अमेरिका में जन्म जन्मलिय है लेकिन सब आत्मा है और इसलिए आगा प्रभुपाद ऐसे भी चाहिए की याद मैं आत्मज्ञान कहूंगा तो आत्मा के साथ योगा योग होगा तो ऐसा था प्रभुपाद अमेरिकन लोग को नहीं बताया तो सब आत्मा को बता है ये आत्मा ज्ञान तो इसलिए हृदय स्पर्श था आप समझते हैं जब तक प्रभुपाद जी थे और जब उन्होंने अपने आत्मा को त्यागा मतलब नहीं, शरी, नहीं, शरीर नहीं, शरीर नहीं। को त्यागा आत्मा से अलग शरीर को किया आ, उसके बाद तो जब के मूवमेंट में या इसकोन की जो भी लोग जुड़ने का जो एक प्रक्रिया थी उसमें कोई अंतर आया अंतर है मतलब ऐसा महान महापुरुष का अंतर धन के बाद तो इनका प्रभाव जैसे मतलब कोई विकॉप नहीं है इनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का कोई विकॉप नहीं है तो जैसे पहले बोला साधुजन कान में से समझना चाहिए तो इनकी वाणी अभी तक जारी है तो इनकी वाणी स्मरण करके और पालन करने से हम अभी तक प्रयास करते हैं इनका आदेश उपदेश पालन करना और इनकी कृपा से भगवान की कृष्ण की कृपा से इस, इस का विस्तार हो गया एक्चुअली इनका महाप्रस्थान का समय से बहुत विस्तार हो गया है काफी समस्याएं भी है वो स्वाभाविक है हमारा महान प्रयास है सुप्रयास है इस कलयुग में तो कठिनाई भी है तो फिर भी हमारा विश्वास है कि अगर हम प्रयास करेंगे गुरु और कृष्ण की सेवा करने तो गुरु और कृष्ण हमको मदद करेंगे उन्होंने जब शरीर त्यागा था, था तो उसके लेकर भी बड़े सारे नहीं एक्चुअली साधु के, के बारे में हम शरीर त्याग नहीं बोलते हम um, मतलब साधु जन के लिए विशेष भाषा बोलना चाहिए क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं तो महाप्रस्थान या अंतरधान चिरोभाव यह, सब तो शब्द साधु जी, जी, जी, जी थे उन्होंने जब महाप्रस्थान किया उसको लेकर भी बड़े सारे विवाद आए बहुत सारी किताबें आई बहुत सारे, सारे मैगजीन में आए कि एक मामला भी आया था जिसमें कि उन्हें जहर दे दिया गया या उन्हें कहीं न कहीं कोई पायजन दिया गया था इस तरह की बातें भी कहीं न कहीं आई थी तो आप तो उनके साथ रहे थे अंतिम समय तक उनके साथ थे आपको अभी तक अभी तक आप उनके साथ हैं तो जब वो, वो महाप्रस्थान कर रहे थे उस समय की वास्तविक स्थिति क्या थी क्या इस तरह की कोई बातें सामने आई थी या आपको आपने अनुभव किया था क्या है इनकी वाणी का सार क्या है उसके अनुसार हमारा जीवन गठित होना चाहिए तो विवाद हो रहा है और होगा और जिनकी रुचि है विवाद में तो उसमें ज्यादा रुचि लेंगे और जिनकी रुचि है इनका उपदेश में इनकी कथा में कृष्ण का अनुसंधान में तो उस तरफ चुनगे तो ये सब विवाद हो रहा है और होगा लेकिन खुद के बारे में मैं ज्यादा रुचि नहीं है उसमें कैसे प्रभुपाद महान साधु है तो भगवान श्री कृष्ण से रक्षित है तो जो भी हो गया शिल प्रभापाल का जीवन में और अंतर्दान में भी ये सब कृष्ण की इच्छा के अनुसार बंगाली में एक बात है कहावत कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे कहे यदि भगवान कृष्ण हमको रक्षा कहते कोई हमको कुछ भी नहीं कर सकते और अगर भगवान की इच्छा है हमको मार देना तो कोई दूसरे वो व्यक्ति को राक्षा नहीं कर सकते तो so, प्रभु आज शील प्रभु आज श्री कृष्ण की रक्षा में है और जो भी हुआ इनके जीवन में सब कृष्ण की संचालन से हुआ तो so, इसलिए ये सब विवाद जो है उसमें मेरी रूचि नहीं है विवाद का क्या जरूरत है अच्छा हो कृष्ण से तो विवाद विवाद में इन्वॉल्व होने से हमारा पूरा जीवन नष्ट हो सकते है तो कृष्ण कथा बना चाहिए कृष्ण कीर्तन गना चाहिए कृष्ण कथा का प्रचार करना चाहिए तो ऐसे प्रभुपाद संतुष्ट होंगे विवाद से संतुष्ट तो नहीं होंगे और हम जितने भी प्रयास करते हैं आगर गुरु संतुष्ट नहीं हो तो हमारा जीवन निष्फम होता है तो प्रयास सब कुछ करना चाहिए जैसे वे संतुष्ट होंगे आपके अनुसार स्कॉन क्या है तो मेरे अनुसार नहीं मैं कौन हूँ स्कॉन है ये प्राचीन गीता वाणी का प्रचार करना का एक संस्थ है प्रोपाद स्थापक आचार्य है लेकिन इसका मूल है अति प्राचीन समय में ब्रह्मा माधव गौरिया वैष्णव संप्रदाय है सृष्टि का समय भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस सनातन धर्म का ज्ञान दिया था और उस समय से गुरु परंपरा में आ रहा है ये ज्ञान तो स्कम का उद्देश्य है ये प्राचीन सनातन धर्म जिसका सार अंश है कृष्ण की शुद्ध भक्ति वो ही ज्ञान का प्रचार करना यही स्कम है तो एक उदाहरण है गंगा जी तो गंगा जी में वो आज का दूषण भी है और लोग गंगा के पास जाके पेट साफ करते हैं तो वो सब भी गंगा के भीतर में जाते हैं लेकिन फिर भी जो पुण्यवान बांध है तो गंगा को विश्वास करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं तो इस भौतिक जागत में खस कल में तो सब सुप्रयास में कुछ दूषण की उपस्थिति संभव है लेकिन जो पुण्यवान है वो सुप्रयास का क्या उद्देश्य है उसको समझ के उससे फायदे मिलेंगे जिनकी श्रद्धा नहीं है गंगा में दूषण देख के पिछा कहते है वो ये गंगा दूषित है मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा लेकिन जिनकी दिव्या श्रद्धा है समस्त समझते कि तो गंगा तो कभी भी दूषित नहीं हो सकती और साधारण दृष्टि से वो गंगा दूषित होने के भी तो गंगा में स्नान करते हैं और दिव्य क्या क्या हैं। mm. mm. जी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण